अमोश और बोरिश विलियम हिंदी अमोश नाम का एक चूहा समुद्र के किनारे रहता था उसे समुद्र से बहुत प्रेम था उसे समुद्र की नमकीन हवा बहुत अच्छी लगती थी उसे लहरों की आवाज उनका लुढ़कना भी बहुत अच्छा लगता था उसने समुद्र के बारे में बहुत कुछ सोचा था समुद्र के उस पार्क कैसी दुनिया होगी उस बारे में बहुत सोचता था फिर एक दिन उसने समुद्र के किनारे एक नाव बनाना शुरू की दिन के समय वो नाव का निर्माण करता और रात में नाव नौ विज्ञान के बारे में पढ़ाई करता जब अमूष की नाव बनकर तैयार हुई फिर उसने उसमें पनीर बिस्कुट अखरोट शहद गेहूँ दो ड्रम पीने का पानी एक कंपास, सेक्सटैंट दूरबीन आरी हथौड़ा कीले और मरम्मत के कुछ आजार औजार रखे उसने पाल की मरम्मत के लिए सुई धागा भी रखा उसने एक फर्स्ट एड एड किट भी रखा जिसमें पट्टी और आयोडिन शामिल थे अंत में उसने खेलने के लिए एक फिरकी और ताश के पत्ते भी छ सितंबर को जब समुद्र बहुत शांत था तब उसने ज्वार के आने का इंतजार किया जब समुद्र उफान पर था तब उसने लहरों की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी नाव को पानी में ढकेला फिर वो नाव में चढ़ा और उसने पाल तानी अमोज के नाव का नाम था रोडेंट वो नाव बहुत मजबूत और समुद्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी पहले दिन अमोश की हालत कुछ खराब हुई और उसका मन मिचलाया और उसके बाद उसने एक अच्छे नाविक जैसे नाव की बागडोर संभाली उसे यात्रा में बहुत आनंद आ रहा था मौसम बहुत सुहाना था दिन रात रात दिन वो पहाड़ जैसी ऊंची लहरों पर सवार होकर ऊपर नीचे आगे बढ़ता था अमोज अचरज कर रहा था उसे जीवन से अथाह प्रेम था अथाह प्रेम था एक रात को जब समुद्र की सतह फॉस्फोरस के कड़ों से चमक रही थी तो उसने कुछ वेलों को चमकीले पानी के फ्वरे में छोड़ते हुए देखा उसके बाद वो छोटा सा चूहा अपनी नाव में लेट गया और तारों भरे आसमान को घूरता रहा निहारता रहा वो इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा जीव था एक धूल के कण जितना नगण्य था वो दुनिया की सुंदरता और उसके रहस्य से ओत प्रोत होकर नाव में बाएं से दाएं लुढ़कने लगा नतीजा क्या हुआ लुढ़कते हुए नाव के किनारे से सीधे समुद्र में जा गिरा बचाओ वो चिल्लाया और उसने अपनी नाव रोडेंट को कसकर पकड़ने की कोशिश की और नाव से उसकी पकड़ छूट गई के जोर से नाव समुद्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ी उसके बाद उसने अपनी प्यारी नाव को दोबारा फिर कभी नहीं देखा और वहां अमोश था कहां उस विशाल महासागर के मध्य में सबसे करीबी तट से कोई हजार मील दूर जहां तक उसकी निगाह जाती उसे सिर्फ पानी ही पानी नजर आता सहारे के लिए कोई लकड़ी की टहनी तक न क्या मैं अकेले ही तैरने की कोशिश करूं शायद वो एक मील भर तैर पाए पर हजार मील तो हरगिज नहीं फिर उसने अपनी पीठ के बल तैरने का निश्चय किया वो उम्मीद लगाए रहा शायद कोई अदृश्य ताकत आकर उसे बचा ले वो खुद की सुरक्षा के लिए क्या करे यह उसे अभी पता नहीं था जैसा हमेशा होता है कुछ समय बाद सुबह हुई अब तक का उश काफी थक चुका था अब वो एक बहुत छोटा ठंडा गीला और परेशान चूहा था अभी भी उसे दूर दूर तक पानी के अलाव और कुछ नजर नहीं आ रहा था उसकी परेशानी और, और बढ़ी क्योंकि तभी तेज बारिश शुरू हो गई कुछ देर बाद बारिश थमी और फिर तेज सूरज चमका उससे अमोश को कुछ गर्मी और राहत जरूर मिली उसका अकेलापन भी थोड़ा कम हुआ पर अब उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची थी अब वो डूबने के बारे में सोचने लगा क्या डूबने में बहुत वक्त लगेगा क्या बहुत परेशानी होगी और सांस घुटने लगेगी क्या मेरी आत्मा स्वर्ग जाएगी या नर्क में क्या वहां पर और चूहे होंगे वो खुद से यह डरावने प्रश्न पूछ रहा था तभी एक बड़ा सर पानी में से बाहर निकला और उसने अमोश को देखा वो एक वेल का सर था तुम किस तरह की मछली हो वेल ने उससे पूछा तुम मुझे बहुत अनूठे लगते हो मैं मछली नहीं हूँ अमोश ने कहा मैं एक चूहा हूँ एक स्तनपाई जीव हूँ और प्रकृति का बहुत विकसित नमूना हूँ मैं जमीन पर रहता हूँ अरे वाह वेल ने कहा मैं खुद एक स्तनपाई हूँ और समुद्र में रहती हूँ तुम मुझे बोरिस बुला सकते हो उसने कहा उसके बाद अमोश ने अपना पूरा परिचय दिया और बोरिस को बताया कि कैसे वो समुद्र के मध्य में आ पहुँचा था वेल ने कहा कि वो अमोश को अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट के तट तक ले जाएगी बोरिस वहां वेलों की एक बैठक में भाग लेने जा रही थी उस मीटिंग में दुनिया के सभी समुद्रों की वेले आने वाली थी पर अमोश ने कहा कि वो बहुत थक चुका था और अब उसमें इतनी लंबी यात्रा करने की ताकत नहीं बची थी उसने वेल से विनती की कि वो उसे वापिस उसके घर पहुंचा दे और फिर वो मीटिंग में जाए मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी बोरिस ने कहा यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी बताओ किस वेल को तुम जैसे अनूठे प्राणी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ होगा आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ फिर अमोश बोरिस की पीठ पर चढ़ गया क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम एक स्तनपाई प्राणी हो अमोश ने कहा तुम्हारे शरीर से तो मछली मचल, की खुशबू आ रही है उसके बाद बोरिस वेल, वेल तैरने लगी और उसकी पीठ पर अमोश चूहा बैठा रहा अब कितनी राहत थी अब अमोश खुद को दोबारा सुरक्षित महसूस कर रहा था फिर अमोश वेल की पीठ पर लेट गया और थककर अस्त हो गया था धूप की गर्मी से उसे जल्दी नींद आ गई अचानक अमोश मैं खुद को दोबारा पानी में पाया अब वो जगा था और पानी में अपने हाथ पैर पटक रहा था बोरिस वेल फूल चुकी थी कि उसकी पीठ पर कोई मेहमान लेटा था वो सांस लेने पानी से बाहर निकली वो इतनी तेजी से पानी से बाहर निकली कि बेचारा अमोश हवा में कलाबाजी लगाने लगा जब अमोश ऊंचाई से पानी में जाकर गिरा तो उसे दर्द हुआ तकलीफ में अमोश ने बोरिश को एक मुक्का भी मारा वो भूल गया कि उस वेल की कृपा के कारण ही उसकी जिंदगी बची थी उसके बाद जब कभी भी बोरिश साँस लेने के लिए पानी से बाहर निकलती तो वह उससे पहले अमोश की इजाज़त लेती और उसे पहले ही बता देती इस तरह उनकी यात्रा ठीक ठाक चलती रही कभी वे तेज गति से तैरते कभी बहुत आराम से कभी सोने के लिए रुकते और बातचीत करते उन्हें अमोश के घर पहुंचने में कोई एक हफ्ते का समय लगा उस बीच दोनों एक दूसरे की प्रशंसा और आदर करने लगे बोरिस को चूहे की धीमी आवाज उसके पंजों की रगड़ और जीवन के प्रति उसका जिंदा रवैया पसंद आया अमोश को वेल का विशालकाय शरीर उसकी शक्ति उसका भारी उसकी भारी आवाज और गहरी मित्रता पसंद आई फिर उन दोनों में पक्की दोस्ती हो गई उन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी के बारे में और अपने सपने सपनों के बारे में बताया उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवन के रहस्यों के बारे में बताया वेल ने जमीन का जीवन कभी अनुभव नहीं किया था वो उसके बारे में जानने को बहुत इच्छुक थी जब वेल ने समुद्र की गहराइयों के किस्से चूहे को सुनाए तो अमोश को बेहद दिलचस्प लगे कभी कभी अमोश वेल की पीठ पर आगे पीछे दौड़ लगाता और वर्जिश करता था जब उसे भूख लगती तो वो समुद्री सूक्ष्म जीव टैंकटन खाता था उसे समुद्री खारा पानी अच्छा नहीं लगता था और उसे ज़मीन के मीठे पानी की बहुत याद सताती थी फिर अलविदा कहने का समय आया वे समुद्र के तट पर पहुँचे क्या हम आजीवन मित्र बने रह सकते बोरिश ने कहा हम लोग जिंदगी भर दोस्त रहेंगे पर हम साथ नहीं रह पाएंगे तुम जमीन पर रहना और मैं समुद्र में रहूंगी वैसे मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी तुम आश्वस्त रहो मैं भी तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा खमोश ने कहा मेरी जिंदगी बचाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हमेशा वहां हाजिर रहूंगा वो भला उस भीमकाय वेल की क्या मदद कर सकता था या अमोश को अच्छी तरह पता था फिर भी उसकी नियत अच्छी थी और वो बोरिस की सहायता करना चाहता था। वेल अमोश को समुद्र के तट तक तो नहीं ले जा सकी तट से कुछ दूर पर अमोश वेल की पीठ से कूदा और फिर वो तैरता हुआ किनारेरेत तक पहुंचा फिर एक टीले पर खड़े होकर अमोश ने बोरिश को दो बार हवा में पानी का फवारा छोड़ते हुए देखा और फिर उसे आंखों से ओझर होते हुए देखा बोरिश खुद अपने आप पर हंसी वो छोटा सा चूहा भला मेरी क्या मदद करेगा वो बहुत छोटा है पर दिल का अच्छा है मुझे उससे प्यार है और उसकी याद मुझे बहुत सताई उसके बाद बोरिश वेलू की मीटिंग के लिए एवरी कोस्ट गई बाद में वो वेलो की दिनचर्या में व्यस्त हो गई अमोश एक चूहे की जिंदगी बसर करने वापस चला गया दोनों खुश थे इस घटना को घटे कई साल बीत गए अमोश अब एक युवा चूहा नहीं रहा था और बोरिस भी एक युवा वेल नहीं थी तब एक भयंकर तूफान आया पूरी शताब्दी में ऐसा भयानक तूफान हरिकेन एटा पहले कभी नहीं आया था तूफान के कारण बोरिसल की शक्ति सक... को शक्तिशाली लहरों ने समुद्र के तट पर लाकर पटक दिया ये वही तट था जहां पर अमोश रहता था जब हरिकन एटा खत्म हुआ तो कुछ शांति हुई तब बोरिस तट पर सूखी रेत में पड़ी थी और पानी में वापिस लौटने का भर प्रयास कर रही थी धीरे धीरे उसके शरीर की नमी धूप में सूख रही थी वो समुद्र में लौटने को तरस रही थी तभी इत्तेफाक से अमोश तट पर टहलता हुआ आया वो हरि के नेटा द्वारा किए नुकसान का जायजा लेने आया था दोनों साथी बरसों बाद मिले थे पर वे एक झलक में एक दूसरे को पहचान गए इस गंभीर छड़ी में दोनों दो इस गंभीर घड़ी में दोनों दोस्तों को मिलकर कैसा लगा होगा इसे बया करना मुश्किल है अमोश बोरिश की ओर दौड़ा बोरिश सिर्फ अमोश को देखती रही बेचारी फेल उसके अलावा भला कर भी कह सकती अमोश मेरी मदद करो पहाड़ जैसी विशाल वेल ने उस छोटे से चूहे से वृद्धि की अगर मैं जल्दी से पानी में वापस नहीं गई तो मैं निश्चित तौर पर मर जाऊंगी अमोश ने बोरिश को बहुत दया की दृष्टि से देखा उसे स्थिति की गंभीरता का तुरंत एहसास हुआ हालात से निपटने के लिए उससे तुरंत कुछ करना होगा पर वो क्या करे वो सोचने लगा फिर कुछ देर में वो वहां से गायब हो गया मुझे लगता है कि वो मेरी कुछ मदद नहीं कर पाएगा बोरिश वेल ने खुद से कहा उसकी नीयत ठीक है पर वो छोटा सा प्राणी फैला क्या कर पाएगा जब अमोश समुद्र में गिरा था तो उसके जहन में भी इसी तरह के विचार घूमे थे उसी तरह के विचार अब बोरिश के दिमाग में भी घूम रहे थे बोरिश को अपना अंत अब करीब लगने लगा था जब बोरिश मरने की तैयारी कर रही थी तभी अमोश तो बड़े हाथियों के साथ दौड़ा हुआ वहां आया उन हाथियों ने समय नष्ट न करते हुए वेल को एक साथ समुद्र की ओर धकेलना शुरू किया वेल का शरीर हिला और उसने एक पटकी खाई अब उसके शरीर पर रेत चिपकी थी पर धीरे धीरे वेल लुढ़कते हुए वे समुद्र के पानी में जाकर गिरी अमोश हाथी के सर पर खड़े होकर ऑर्डर दे रहा था पर अब उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था शांत चंद मिनटों में बोरिश समुद्र के पानी में थी और लहरें उसके शरीर का रेत हो रही थी उसे अपने शरीर पर दोबारा पानी महसूस करने करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था समुद्र में वापिस आने पर मुझे इतना अच्छा लग रहा है बोरिश ने सोचा खासकर एक वेल को कुछ ही देर में बोरिश आराम से समुद्र के गहरे पानी में तैर रही थी बोरिश ने फिर अमोश को देखा जो अभी भी हाथी के सर पर खड़ा था उसे देखकर विशाल वेल की आंखों से प्यार के आंसू पहने लगे उस छोटे चूहे की आंखें भी नम थी अलविदा मेरे प्यारे दोस्त अमोश ने अपनी धीमी आवाज रखा अलविदा मेरे पक्के दोस्त बोरिश ने कहा और फिर वो समुद्र की गहराई में विलीन हो गई उन्हें पता था कि शायद अब इस जिंदगी में वह दोबारा नहीं मिलेंगे पर वे एक दूसरे को कभी भूलना नहीं चाहते थे एक चूहे और रेल की दोस्ती की अमरकथा